संक्षिप्त महाभारत सौप्तिक पर्व कृपाचार्य और अश्वस्थामा का संवाद तब कृपाचार्य ने कहा महाबाहो, तुमने जो बात कही वह मैंने सुन ली अब कुछ मेरी बात भी सुन लो सभी मनुष्य दया और पुरुषार्थ दो प्रकार के कर्मों से बंधे हुए हैं इन दो के सिवा और कुछ नहीं हैं। अकेले दया या पुरुषार्थ से कार्य सिद्धि नहीं होती सफलता के लिए दोनों का सहयोग आवश्यक है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 उसने असमर्थ होने पर भी मूर्खता के कारण बिना विचार किए अपने हितैषियों का अनादर करके दुष्ट जनों की सलाह से यह काम आरंभ किया था पांडव लोग गुणों में उससे बढ़े चढ़े थे तथापि बहुत रोकने पर भी उसने उनसे वैर ठाना वह पहले से ही बड़ा दुष्ट स्वभाव का था इसलिए धीर धारण न कर सका और न उसने अपने मित्रों को ही बात सुनी इसी से अपने प्रयास में विफल होकर उसे पश्चाताप करना पड़ा। पड़ा। हम लोगों ने उस पापी का पक्ष लिया था, इसलिए हमें भी अनर्थ भोगना पड़ा। मैं बहुत सोचता हूं, तथापि तो इस कष्ट से संतप्त होने के कारण मेरी बुद्धि को तो आज भी कोई हित की बात नहीं सोचती मनुष्य जब स्वयं हित हिताहित का विचार करने में असमर्थ हो जाए तो उसे अपने सुहदों से सलाहनी वही इसे बुद्धि और विनय की प्राप्ति हो सकती है और वही इसे अपने हित का साधन भी मिल सकता है पूछने पर वे लोग जैसा सलाह देते हैं वही इसे करना चाहिए अतः हम लोग राजा धित्राष्ट्र गांधारी और महामती विदुर से मिलकर सलाह लें और हमारे पूछने पर जैसा भी कहें वही हम करें मेरी बुद्धि तो यही निश्चय करती है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 किंतु समय के फेर से फिर उन्हीं मनुष्यों की बुद्धियां परिणाम स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियां पैदा होती है एक मनुष्य युवावस्था में एक प्रकार की बुद्धि से मुग्धता हो जाता है मध्यम अवस्था में उस पर दूसरे प्रकार की बुद्धि सवार होती है और वृद्धावस्था में उसे अन्य ही प्रकार की बुद्धि अच्छी लगने लगती है जब मनुष्य पर बड़ा भाई संकट आता है या जब उसे महान की प्राप्ति होती है तो उसके बुद्धि में विकार आ जाता है। इस प्रकार एक ही मनुष्य में समय समय पर भिन्न भिन्न, भिन्न बुद्धियां होती रहती हैं, और उस समय उसको अपनी पहली बुद्धि अरुचिकर हो जाती है किंतु जो मनुष्य अपने बुद्धि के अनुसार निश्चय करके जिस बात को अच्छी समझता है वैसा ही अपना भाव बना लेता है उसी की बुद्धि बुद्धि उद्योग में सहायक होती है सब लोग अपने ही और समझ का आश्रय लेकर तरह-तरह की करते हैं और उन्हीं में अपना हित मानते हैं आज आपत्तियों में पढ़कर मुझे जो बुद्धि पैदा हुई है वह मैं आपको सुनाता हूँ इससे अवश्य ही मेरे शोक का नाश हो जाएगा प्रजापति प्रजाओं को उत्पन्न करके उनके लिए कर्म का विधान करता है और प्रत्येक वर्ण को एक एक विशेष गुण देता है वह ब्राह्मण को सर्वोत्तम वेद विद्या छत्री को उत्तम तेज वैश्य को व्यापार कौशल और शुद्ध को समस्त वर्णों के अनुकूल रहने की योग्यता देता है संयमहीन ब्राह्मण बुरा है तेजोहीन छत्री निकम्मा है अकुशल वैश्य निंदनी है और अन्य वर्णों के प्रतिकूल आचरण करने वाला शुद्र अधम है मैं तो ब्राह्मणों के अत्यंत पूजनीय उत्तम उत्पन्न हुआ हूँ ब्राह्मणत्व की ओट लेकर इस महान कर्म को न करू तो मेरा यह आचरण सत्पुरुषों को अच्छा नहीं लगेगा मैं रण क्षेत्र में दिव्य धनुष और दिव्य शस्त्र धारण करता हूँ ऐसी स्थिति में स्थिति में पिताजी को युद्ध में मारा गया देखकर अब मैं किस मुंह से सभा में बोलूंगा अनुसरण कर करूंगा आज विजय श्री से देरी पैमान पांचाल वीर बड़े हर्ष से कब उतारकर कर बेखटके सो रहे होंगे अतः आज रात्रि में उन सोते हुओं पर ही धावा करूंगा और नींद में बेहोश पड़े हुए उन शत्रुओं को शिविर के भीतर ही तहस नहस कर डालूंगा तभी मुझे चैन पड़ेगा। दुर्योधन कर्ण भीष्म और जयद्रथ आज, आज रात्रि में ही मैं पशु के समान बलात् पान चाल राजम्न का सिर कुचल डालूंगा आज रात्रि में ही मैं अपनी तीखी तलवार से सोए हुए पान चाल और पांडव वीरों के सिर उड़ा दूंगा तथा तो आज रात्रि में ही मैं सोई हुई पांचाल सेना को नष्ट करके सुखी और सफल मनोरथ होगा कृपाचार्य बोले भैया तुम अपनी टेक से टलने वाले नहीं हो आज पांडवों से बदला लेने के लिए तुम्हारा ऐसा विचार हुआ है तो ठीक ही है कल सवेरा होने पर हम दोनों भी तुम्हारे साथ चलेंगे आज तुम बहुत देर तक जगते रहे हो इसलिए आज की रात तो सोलो इससे तुम्हें कुछ विश्राम मिल जाएगा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 तो साक्षात इंद्र भी हमारे पराक्रम को सहन नहीं कर सकेगा भैया और मैं पांडवों को युद्ध में परास्त किए बिना कभी पीछे नहीं रखेंगे। या तो हम पांडवों के सहित क्रोधातुर पांचालों का संहार करके ही लौटेंगे या वही प्राणों की बलि देकर स्वर्ग प्राप्त करेंगे मैं तुमसे सच कहता हूँ कल हम पूरे उद्योग से संग्राम में तुम्हारी सहायता करेंगे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 इन पापियों ने जिस प्रकार मेरे पिताजी का वध किया है वह बात रात दिन मेरे हृदय को जलाती रहती है उसकी उसके कारण मुझे तनिक भी चैन नहीं है आपने तो यह सब प्रत्यक्ष ही देखा था उससे हर समय मेरे मर्मस्थान में पीड़ा होती रहती है हाय मेरे जैसा व्यक्ति इस लोक में एक मृत्यु भी किस प्रकार जी रहा है मैंने पांचानों के मुख से द्रोण मारे गए यह शब्द सुना था इसलिए अब मैं धृष्ट दुम मारे बिना जीवित नहीं रह सकता राजा दुर्योधन की जंग टूट गई उनकी वे दुख भरी बातें सुनकर ऐसा कौन कठोर चित्त है जिसकी आंखों से आंसू नहीं निकलेंगे मेरे जीवित रहते मेरी मित्र की ऐसी दुर्दशा हुई इससे मेरा शोक बहुत ही बढ़ गया है आजकल मेरा मन एक तार होकर इसी उधेड़ बुन में लगा रहता है ऐसी स्थिति में मुझे नींद कैसे आ सकती है और सुख भी कैसे मिल सकता है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 और मेरी बात मानो जिससे तुम्हे पश्चाताप न करना पड़े जो सोए हुए हो जिन्होंने शस्त्र रख दिए रथ और घोड़े खोल दिए हों मैं आपका ही ऐसा कह रहे हूँ जो शरणागत हो जिनके बाल खुले हुए हों और जिनके वाहन नष्ट हो गए हों लोक में उन लोगों का वध करना धर्मता अच्छा नहीं समझा जाता इस समय रात्रि में सब पांचाल वीर निश्चिंत पूर्वक कवच उतार कर निद्रा में अचेत पड़े होंगे जो पुरुष उनसे इस स्थिति में द्रोह करेगा वह अवश्य ही बिना नौका के अगध नरक में डूब जाएगा लोक में तुम समस्त धारियों में श्रेष्ठ कह जाते हो, अभी तक संसार में तुम्हारा कोई छोटे से छोटा दोष भी देखने में नहीं आया तुम सूर्य के समान तेजस्वी हो अतः तो कल जब सूर्य उदित हो तो सब प्राणियों के सामने अपने शत्रुओं को संग्राम में परास्त करना अस्वस्थामा बोला मामा जी आप जैसा कहते हैं निसंदेह ठीक ही है परंतु इस धर्म मर्यादा को तो पांडवों ने पहले ही सैकड़ों टुकड़े कर डाले हैं ने प्रत्यक्ष ही आपके और समस्त राजाओं के सामने मेरे शस्त्रहीन पिताजी का वध किया था रथियों में श्रेष्ठ कर्ण को जब उसका पहिया धस गया था और वे बड़े संकट में पड़े हुए थे उसी समय अर्जुन ने मार डाला था मा को भी शिखंडी की ओट लेकर अर्जुन ने उसी समय मारा था जब उन्होंने परंतु सातकी ने सब राजाओं के चिल्लाते रहने पर भी इसी स्थिति में उन्हें मार डाला महाराज दुर्योधन भी भीम से इनके साथ गदा युद्ध में भिड़ कर सब राजाओं के सामने असन पूर्वक ही गिराए गए हैं इसलिए भले ही मुझे पतंगों की योनि में जाना पड़े, मैं भी अपने पिताजी मुझे बड़ी उतावरी हो रही है इस जल्दबाजी में मुझे नींद कैसे आ सकती है और चैन भी कैसे पड़ सकता है संसार में न तो कोई ऐसा पुरुष जन्मा है और न जन्मेगा ही जो पान चालों के वध के लिए किए हुए मेरे इस विचार को बदल सकें